पहले नौ से पहले है। दुसृ। दुसृ। दुसृ। है। दो है? नौ से पहले दो हजार नौ या नौ से जी नौ नौ तो तो तो तो तो तो भी, बात भी बात है नमस्कार सर सबको बड़ी खुशी की बात, बात है साथियों 2009 में किला बंदी भी मेरे गांव में हुई थी और मेरी खेती शुरू करने का भी दौर है शुरुआत बाद हेलो तो शुरुआत से ही जितनी भी ज़मीन मेरे पास थी उस सारी ज़मीन में ही मैंने राजबाला जी के साथ मिलके और वो खेती करनी शुरू कर दी थी ज्ञान मुझे तो खेती का भी नहीं था सही बता रहा हूं <laughs> और कुदरती खेती का तो सवाल ही पैदा नहीं लेकिन इतना जरूर था कि इसमें कोई केमिकल मैंने नहीं डाला बस इतना सा ज्ञान था फिर डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी का साथ मिला और एक, एक, एक। नहीं पूरा मैं जल्दी फिनिश करता तो ये खेती शुरू कर दी शुरुआत में पड़ोसियों में भी दिक्कत थी और मेरी नॉलेज की जो कमी थी हम दोनों की उसने भी हमें बहुत सारी दिक्कतें दी और खरपतवार भी बहुत हुआ और फसल कम हुई लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया तो एक दौर ऐसा भी आ गया जब जब 28 अट्ठाईस जो किस्म है गेहूँ की वो त्रेपन्न किले की औसत उस, भी आई और जब कभी मौसम का झटका या और कोई पारिवारिक झटका लगा तो फसल फिर भी कम हुई लेकिन हम संतुष्ट हैं हमें बड़ा आनंद है कि हम ये खेती कर रहे हैं और आप सब इस बहने से आप सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है धन्यवाद साल आपकी क्या रही इस साल की पैदावार तीन सौ छह था शुरुआत में साथियों एक तो दिक्कत ये आती है कि हम केमिकल तो छोड़ देते हैं मान लिया बीमारी की वजह से हमने रोटी पानी खाना बंद कर दिया तो हम ग्लूकोज भी ना चढ़ाएं क्या कुछ ऐसी सी? स्थिति बनके खड़ी हो जाती है कि हम जो है ना जैविक खाद भी नहीं डालते या शुरू में हमें हरी खाद का भी नहीं पता था वो तो हरी खाद भी नहीं कोई, और जैविक वो कुरी की खाद वगैरह भी नहीं डाली तो फिर ये स्थिति हो जाती है तो उसमें खरपतवार ने अपना सिर उठाया जो कि केमिकल से काफ़ी वाकिफ थी जो जमीन तो उसमें खर पतवार ज़्यादा हुआ और अब धीरे धीरे खरपतवार कम हो गया है बल्कि ना के बराबर हो गया है तो अब खर ना के बराबर हो गया है पड़ोसी हैरान है कि ये खरपतवार कैसे खत्म हो गया तो साथियों और बीमारी का तो कोई नाम ही नहीं है अभी तक इसमें कोई बीमारी ने पैर नहीं जमाया और दूसरी बात ये है जो एक बहुत बड़ी कमी रही वो ये कमी रही कि मैं एक ही फसल ले पाता था वो भी गेहूं की गेहूं में चाहे धनिया पौधिया अलसी पौधी ऐसी और चीज़ें पौधी वो अलग है लेकिन आ, की एक ही फसल यानी गेहूं की फसल और हरी खाद जरूर मैं लगा लगा पाता था और हरी खाद अब भी बना बना रहा हूं, तो और क्योंकि मैं सर्विस करता था इसलिए धान की फसल नहीं लेता था धान के अलावा और कोई फसल मेरे खेत में नहीं हो सकती थी क्योंकि अगस्त के महीने में पानी मतलब वाटर लेवल ऊपर आ जाता चवा ऊपर आ जाता था इसलिए वो बाकी सारी फसलें खत्म हो जाती थी एकमात्र फसल वस्तु थी धान की उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए सिर्फ कहूँगी फसल धन्यवाद इस बार बारी आठ पॉइंट पांच कंट्रल तीन सौ छह क्या हूँ दस कंट्रल होता है तकरीबन ये तो साढ़े आठ कंट्रल मेरा हुआ धन्यवाद बारी, बारी उसके तीन हम हमें मित्र को जारी रखेंगे अच्छा धन्यवाद सम्राड़ा जिला पानीपत सम्राड़ा में। का जो महत्व हुआ वो बहुत महत्व सौ छियासी में ब्रिटेन के के जिन्होंने को सबसे पहले नियुक्त किया और में संज्ञा दी थी जमीन की स्वस्थता माफिया कामाना है तो वो कह चुका है दूसरा साइंटिस्ट तो है एरिस्टोटल जिसने बताया केचवे को जमीन की आंख है केचुआ सीधी बिजाई करके भी फसलें जमीन में कैचवा होगा उस जमीन की जल बहुत ज्यादा होगी ये साढ़े साड़, तीन सौ प्रजातिया तो हिंदुस्तान के में है कैंच की क्या करते हैं के के तो फूल रखता हूँ जो उनका भोजन है।, है, है मेरे खेत में। में में कितने किले कर कर रहे रहे हो? एकड़ हैं फार्म के ऊपर सात एकड़ एक में कब से कर रहे हो 2000 से 2000 से सात एकड़ एक में कर रहे हैं। पैदावार कैसी एक होती है पैदावारों से भी सवाई कुलसी कैसे ये का तीन निकाला है एक एकड़ हाँ। और विविधीकरण विविधीकरण अपनाता के बहुत गणे फायदे है किसान को खरपतवार का जो कंट्रोल है विविधीकरण से बढ़िया और कुछ भी नहीं बायोगैस वगैरह खेती कर पहले कैनो में भर भर के, के खेत में लिक्विड दिया पानी के साथ आखिरी डोर तक का कलर चेंज हो जाए पानी का और अब पचास हजार रुपये लगा गए खेत पे बायोगैस प्लांट लगाया है बहुत बड़ा जिसके जिसे सिलेंडर भी भरूंगा और उससे ट्यूबल भी चलाऊंगा जनरेटर चलाऊंग धान की कितनी पैदावार लेते हो धान की बीस क्विंटल ग्यारह इक्कीस और क्या क्या फसल लेते हो फसल सब्जियां भी लेते हैं अब किया है मेरी लिया चल रही है एक ना लगाया हाँ मेडिसिन प्लांट भी 30 से ऊपर है मेरे पास और बड़े इफेक्टिव हैं और मेरे पास यहाँ एक दो है भी अब सैंपल तौर पर मैं उसका स्वाद से भी सभी बचा खाऊँगी हाँ सतावर है अकरा है तुलसी है तीनों चारों और अपराजिता है और ये विदारा है अनंतमूल है गुडमार है सैलरी है काफ़ी प्लांट है मेरे पास खेत में आप खेत में आप डालते क्या क्या हो करते क्या क्या हो खेत में मैं डालता हूँ बायोगैस की सैलरी और ग्रीन मैन्यरिंग और ये वर्मी कंपोस्ट भी डालता हूँ और एफ वाई वाई में भी डालता हूँ बिक्री का क्या तरीका है आपका बिक्री का तरीका है जी पहले तो बिक्री आम में करूँ मैं लेकिन फिर समझ में आई मेरी बात है कि अब जो समय है ए, किसान के सामने दो चुनौती हैं एक तो क्वालिटी का उत्पादन करो और मार्केट खुद ढूंढो। उस तरफ मैंने प्रयास कराया और ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिक जाता है या अब मैंने पूसा मेरे में भी स्टार लगाई थी यहाँ रोहतक भी लगाई थी वहाँ से मेरे को बहुत रिस्पॉन्स मिला भी हाँ सार भी गई थी बहुत रिस्पॉन्स मिला काफी सामान बेचा है और बना मैंने जैविक गन्ना तो मेरे पास था नहीं लेकिन जैविक गन्ना ढूंढ कर उसी का अपना क्रेशर था उसमें मैंने अपनी चार तीन चार जड़ी बुटियाँ डाली हैं वो भी में में आपको चेक कराऊंगा। भाई आप जो है वाले है कर का लेकर के ना? ये किस कैसा था नहीं था नहीं था। था, का था। था था। क्या है? था है नहीं था। मैं कहता हूं। तेरे है नहीं अपने खुद चौका कर लैब में टेस्ट कराओ वो लैब का मैं दूंगा खर्चा तो दस हजार में सैंपल टेस्ट हो। अगर जैविक हो तो मान और ना दस हजार रुपये सैंपल पर खर्च होंगे तो मैं करूँगा खर्च दस तो हज़ार टेस्ट कराओ जो खर्चावे के साथ मैं अपनी बात कहूँ अगर मेरा उत्पाद जैविक है किसे लैब में टेस्ट कराओ इसी तरह से वो भी किसान ऐसा ही है मेरे जैसा जो जैविक करने की खेती करता है।, है और उस... उसका गुड बनाते बनाते थे को दुण दुण दुण बनाते थे थे थे थे कितनी कितनी दफा दफा दफा होते में दुण दुण दुण दुण दुण दुण में ऐसा है मिनट कितने आप किसी और के गन्ना लेके उसका गुड़ बनवाते हैं तो आपकी पर्ची पर लिखा होना चाहिए ना इमे जो मतलब आपना किसका है वैसे वो वो समे पर जो गांव वहाँ का है माल सिंह फौजी वो जैविक गन्ने की खेती करता है पंद्रह बीस एकड़ में और अपना करेसर लगा कितने साल से है वो पाँच छः साल से कर रहा है और जो उसका गुड़ जो है ना मार्केट में ले कर ही नहीं जाता वहाँ पूरा नहीं होता अब मैंने जो अपने आवड़ा मेरे पास है, आवड़े के जो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं या जो अरबल उसके मैं बनाता हूँ उस पर तो मैंने अपना वो लगाया है लेबल लेकिन गुड पर लेबल नहीं लगा मैंने अपना जड़ी बूटियाँ तो उसमें मैंने अपनी डाली हैं तीन चार लेकिन लेबल नहीं लगाया हाँ जी कोलेक्शन में हैं एकड़ पेड में पेड़ होंगे मेरे ख्याल में तो चार पाँच हजार हजार खेती नहीं कर पर्यावरण का और मतलब बायोडायवर्सिटी का मतलब सारा सिस्टम है मेरे पास वैसे आगे देखो नौ पहले खेती शुरू करने वाला कोई और है? 2010 में, 2010 में, में जिन्होंने खेती है हमारे बीच में पंजाब से खेती विरासत मिशन के तीन किसान तीन अनुभवी किसान साथी ट्रेनर वो भी आए हैं और हमने पीछे ये मार्च में हरियाणा पंजाब की इकट्ठी मीटिंग हुई थी उसके बारे में उसके निष्कर्षों का वो दूसरे वाला जो लगा हुआ है वो वही है तीन कागज लगे हुए हैं और उसमें हमने ये तय किया था कि पंजाब की जो रिव्यू मीटिंग होगी उसमें हरियाणा से दो चार लोग जाएंगे और हरियाणा की जो समीक्षा बैठक हो रही है जैसे हम कर रहे हैं तो हमारे बीच में पंजाब से ये तीन साथी आए हुए हैं इनका स्वागत है ये भी अपनी बात हाँ जी मेरा नाम उदय भान श्रीमती जी परमिला देवी गाँव बेलरखा जिला जिंद होम नंबर चौरानवे एक सौ पैंसठ इकसठ में मेरे दिमाग में ये बात आई बात तो दिमाग में पहले आ गई थी तो 2005 में हमने केंचुए की यूनिट लगा करके और वर्मी कंपोस्ट है वो शुरू किया था शुरुआत 2005 में हुई थी जो थोड़े खेत में शुरू की थी तो 2006 में साढ़े तीन एकड़ में जिसमें गोबर का खाद भी डाल लिया पाँच पाँच छः छः ट्राली प्रति एकड़ और उसमें बाजरा की बिजाई की थी उसको खड़े छूट के और उसकी में जुताई करी थी फिर आगे उसमें सी तीन सौ छः गेहूँ की बिजाई की तो पहली साल है पैदावार है कोई खास नहीं मिली उसमें पाँच पाँच छः छः ट्राली जैविक खाद इसके अपने गोबर का खाद की भी डाल दी और बाजरा का जो बायोमास था वो भी उसी में जुताई कर दी उसके बावजूद भी इनके ज़मीन है रसायन इतनी कमज़ोर कर दी थी फिर भी सत्रह अठारह मन की पैदावार है प्रति एकड़ की हुई थी क्यों पानी है जो मेरा ट्यूबवेल का इनके मीडियम क्वालिटी का कहा जा सके है क्योंकि बिल्कुल टॉफ क्वालिटी का नहीं है इनके काम चलाऊ पानी 70 परसेंट पानी वो ठीक है तो उसके बाद मैं धीरे धीरे 2010 तक है वो साढ़े तीन एकड़ में मैं करता रहा 2010 में पहला जो जैविक खेती का सेमिनार है वो यहाँ बालोट में दो दिन का सेमिनार था वो अटेंड किया था उससे पहले कोई मेरा इसके बारे में विशेष अनुभव नहीं था एक दो किताब पढ़ी उसके आधार पर वर्मी कम्पोस्ट पर आधारित वो खेती थी फिर 2010 में जब वो पंजाब के छः सात किसान आए थे तो उन्होंने सुभाष पालेकर के जो तरीके थे जैविक खेती के वो बताए और 2000 फिर उसके बाद सुभाष पालेकर का कैंप अटेंड किया अमृतसर में उसी साल 2010 में ही मई में वो अमृतसर में तो तीन दिन का उनका सेमिनार अटेंड करने के बाद इसके क्या क्या तरीके इनके मूल सिद्धांतों का पूरा वो पता चल गया तो 2010 में मैंने अपने सात एकड़ में ये जैविक खेती शुरू कर दी थी 2010 में पहले आधे में कर दिया था फिर पूरे में शुरू कर दी तो उसमें बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहे कभी फसल अच्छी होगी किसी साल थोड़ी बहुत तड़की रहेगी उसमें धान की खेती भी की धान सी बासमती और नरमा भी करता रहा देसी कपास की भी कर की है बीच में गन्ना भी लिया है तो गेहूं में जब शुरुआत में जो मेरे खट्टे मीठे अनुभव रहे एक बार गेहूं बहुत अच्छी लग रही थी बहुत बढ़िया कि अब की बारे में गेहूं बहुत बढ़िया होगी हम तो आगे गलती जो होनी थी जो नौकर था उसके जिम्मा लगाते ले पानी लगाना है तो उसने किया कि अब पूरे गिल्ले में पानी छोड़ दिया उसमें कसर रहेगी अगला दिन फिर उसे में छोड़ दिया फिर भी वो पूरा कौन नहीं रह आया अगर तीन दिन तक लगातार है वो पानी तीन तीन दिन में एक एक किल्ला है उसने भरिया तो उसके बाद क्या हुआ जो गेहूँ बहुत बढ़िया काली खड़ी थी वो सारी सारी पीड़ी होगी मैं सोचता रहा भाई यू एकदम के हुआ है इसके पानी लगने के बाद इसमें तो बहुत नुकसान होया है फिर कईयों से डिस्कस होया एक, एक कोई जैविक किसान साथी है वो खेत देखने के लिए आए थे तो उसने देखा फिर उसने निष्कर्ष निकाला देखो जो डोलियों के ऊपर गेहूँ है वो बढ़िया खड़ी है और जो बीच में है वो कमज़ोर है भी इसका कारण ये है कि पानी है उसमें ज़्यादा लग गया है भैया आपकी मा बिल्कुल सही है यही दिमाग में बात मेरी थी कि पानी ज़्यादा लगया है तो आगे से फिर इसका इंतज़ाम है पानी कम भी कैसे लगाया जाए ठीक ढंग से वो कर है फिर अगले साल से मैंने उसमें बदलाव किया कि एक किल्ला में आठ क्यारी बनाई बीचों बीच नाड़ी बना दी और चार उसमें डोल निकाल दी तो आठ क्यारी एक किल्ला में कर दी और मान लिया भी क्यारी वरण में एक खाट की दो खाट की कमी है और लाइट चली गई तो वो कमी छोड़ दी उसमें दोबारा पानी नहीं लगाया पहला पानी है जो उससे क्या कि गेहूँ में कोई कमी नहीं आई कोई पीड़ापन नहीं आया बहुत बढ़िया गेहूँ है वो होगी ये तो पानी के बारे में मेरा जो अनुभव रहा कि पहला पानी है जो कोर का पानी है वो 35 दिन वैसे तो अपनी ज़मीन की परिस्थिति के ऊपर है कई जमीन ज़्यादा खुशक हैं कई है, है ज़मीन है ये अपनी फसल से अंदाज़ा लग जाता है भी फसल पानी मांग रही है 35 दिन से लेकर के हम 50 दिन के बीच में पानी दे सकते हैं परंतु अपने खेत की स्थिति देखनी है वो सभी खेतों की बराबर नहीं होती भी सारे खेत पचास दिन में कोई नहीं पानी मांगते दे और सारे पैंतीस दिन में भी नहीं मांगते वो तो अपना खेत में भी जब भी यदि फसल पानी मांग रही है पहला पानी तो उस टाइम लगा दो बिल्कुल लड़का पानी लगाओ उसमें ज़्यादा नहीं तो ये मेरा अनुभव उसमें रहा कि पानी ज़्यादा लगाने से नुकसान है तो धान है वो भी बासमती जो सी एस नंबर है वो मेरे खेत में ठीक रही है परंतु तो पानी ज्यादा बढ़िया नहीं था उसके बावजूद भी कि जैविक होने के, के नाते कि पहले खेत में पानी तीन तीन दिन खड़ा रह करता एक बार भर दिया किला तो तीन दिन पानी उसमें सूखा नहीं था जब जैविक शुरू की मैं तीन तीन बार उसमें पाड़े काटे पानी के मेरे को तीन बार जुताई की जमीन की फिर भी पानी है रात को भरया तो दोपहर बाद उसमें पानी नहीं दिखाई देता कहीं इनके पानी सौखने की क्षमता इतनी होगी जमीन में अब है शुरू शुरू में तो लगा था भाई तो ज़मीन दो तीन साल के बाद है जमीन है वो धीरे धीरे ताकतवर होगी उसमें सारी फसल है कोई भी फसल ले ली तो बहुत बड़ी होने लगी अब जमीन में कोई कमी नहीं नज़र आती कमी रहे तो हमारी खुद की कमी रह जाए टाइम पर कोई चीज़, चीज़ की संभाल नहीं हो अड़ोसी पड़ोसी तो देख के गए भी पहले तो लगा था भी इसमें फसल कमज़ोर रहे तो, तो थोड़ा दिल नहीं थमता बोले जो आपकी गेहूँ हुआ हमारे गेहूँ से बढ़िया दिखा है तो उसमें रासायनिक से बढ़िया द पैदावार अब खेत में होने लगी है अब की बार पैदावार गेहूँ की सी तीन सौ से की मेरे पास कम रही है कारण कि बाग लगा लिया मैंने और तीन साल के पेड डे हो जाएंगे अब अगस्त में तो चार चार फुट की जगह तो वैसे छूट गई प्रति लाइन फिर पेड़ बढ़े हो गए उनका भी असर हो गया तो की बात तो पैदावार आई है मेरी 20 मण की प्रति एकड़ की उसके बावजूद भी फिर भी मैं कम ही नहीं मानता और बाघ लगा लिया है तो बाग में इस साल से मैंने की जीव तो पहले भी दे रहा था इस साल इनके गेहूं की फसल में शुरुआत में की है मैंने डी कम्पोज़र और साथ में चलाया है तो डीकम्पोजर के रिजल्ट मैंने देखा ऊपर अभी तक स्प्रे नहीं शुरू किया है स्प्रे अब शुरू करूँगा तो उसमें नीचे पानी के साथ लगाने में डी और जी और दोनों को मिक्स करके मैंने चलाया तो उसमें पैदावार है पैदावार के जो पहले फुटाव था किन्नु के पेड़ों में कम दिखे करता अब की बार है तो उनमें फरवरी के महीने में पूरा फुटाव है बहुत उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हुई तो उसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लग है डी का तो इससे ज़्यादा कोई अनुभव या कुछ पूछताछ जो वो बाद में हाँ बाद में फिर हम बैठ करके के यहाँ पर रात को पूरी रात हैं आपस में बैठ कर किसी चीज़ विषय पर डिस्कस करना वो बाद में कर लेंगे हम सबका धन्यवाद तीन तीन एकड़ में किन्नू लगाया है बेड़ो, बेड़ो, बेड़ो। दो ए, एक दो एकड़ में अमरूद लगाया वो पिछले साल ही लगाया किन्नू अब अगस्त में तीन साल का हो जाएगा फल है अब की बार उसने उठा लिया परन्तु इस साल का मैं फल उसमें नहीं लूँगा एक एक दो दो फ्रूट है वो प्रति पेड़ है लेस का है उससे ज़्यादा नहीं लेंगे मैं वो तोड़ दिया है साथ ही साथ है। अमरूद पिछले साल लगाया है और सवा एकड़ में आंवला है और नींबू के पचास पेड़ उसमें लगाए हैं पचास पेड़ उसमें मालटा के लगाए हैं मिक्स है वो कुछ उसमें यानी कि घर खाने के लिए दो दो पेड़ है वो और भी सात आठ प्रकार के और उसमें लगाएंगे पहले भी लगाए थे उसमें कुछ खराब हो गए अब की बार फिर वो ठीक ढंग से उनको लगाएंगे हाँ। आप भी रखिए अपने दो सौ रुपए कितना बढ़िया लग गया जो <laughs> <laughs> तो बीमारिया जाएगा तो कुछ भी एक तो जो करा शुरू में करा दो उसमें और जो है का हैं मन की के हो मन हो हो गई उसमें से भी बहुत बहुत कम कम तो अपने है बीमार बीमारी बीमारी सारा परिवार बचा कि पशुओं में भी में में भी ये इनकी शुरुआती इस रूप हुई थी कि बेटा मुश्किल से कंट्रोल में आया पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तब इनको समझ में आया कि बेटा बजाना है तो जैविक खेती शुरू करनी पड़ेगी इसलिए शुरुआत तो इन्होंने उस उससे की थी एक किले से अपने घर खाने के लिए अब ये पूरी जमीन धन्यवाद हाँ जी हां जी 2010 में और किसने शुरू किया 2010 में जैविक खेती का डंडा तो जी। हाँ जी। दे दे दे दे जी बाद क्यों आए दो सौ रुपये का माता जी की तो भी थोड़ी ठीक थी नीजी हाँ जी हाँ हाँ कोई बात नहीं है आपका भी मैंने बेरा है सभी किसान साथियों को मेरी राम राम मैं फूल कुमार गांव मेरा बहनी मातो तहसील मैम 2009 से नवंबर 2009 हजार नौ चौरानवे छः सौ बयासी जी नवम्बर दो से मैंने अपने खेत में यूरिया डीएपी और कोई भी कीटनाशक डालनी बंद कर दी थी और शुरुआती दौर में मेरे को इस खेती का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था जब मैंने शुरू करी तो टीवी पे सुन के करी थी शुरू वाले शाला में काफ़ी प्रभावित तो हुई पैदावारीब जो है न मतलब खेत काफ़ी सुधर गया है और पैदावार में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है गेहूं अब की बार मेरा सात था चालीस मन किला लगाया है सरसों थोड़ी ही बुआई लेट हो गई थी वो जमी नहीं पानी दोबारा फुहारा मारे फिर जम्मी तो लेट जा बीस मन कि हुई जी हाँ जी पौने चार किलिया में थी मतलब अस्सी भी अशी मन सरसों हुई है पंच सात मन चढ़िया में भी थी वह उस समय भी अशी भी अस्सी मन हुई है तो मतलब बीस मन की लगी मानो आप सरसों और, और कुमार जी ने कुमार जी ने इस साल ठेके पे जमीन लेके उसमें भी शुरू किया है तो दोनों के थोड़ा बताइए ये उस जो नया खेत था मेरा उसी में बीस्मण किले की सरसों हुई है जो पहले, पहले साल, साल का था जैविक है उसमें, उसमें बीस्मण हुई है सरसों जो इसी साल से जैविक है एक किला मैं पौना किला में चढ़े थे कुछ भाग में थे बीषमण चढ़े हुए हैं उस चढ़े में पंचमण सरसों भी हुई है जो बताऊं मैं हाँ। किला मैं किला तो प्योर थे जिसमें पांच सात मिनट है कुछ बाग में लगा रखे थे वाला जैविक है या नहीं पुराने वाला मै जीता नाम जी, हाँ जी। फूल कुमार जी से अनुरोध है आपसे भी अनुरोध है की पूछिए जो कई सालों से जैविक चल रहा है उसका रिजल्ट अलग से और जो जो पहले पहले पहले पहले साल ठेके ठेके की जमीन का उसका का उसका रिजल्ट से से से वाले बता आप। दो आप ठेका सरसों सरसों सरसों थी जी लगी हुई है क्या था से पहले तो उसमें गन्ना लगा था जी और मले एक बार हरी खात लगाई थी उसमें गन्ना मतलब सही से हो गया नहीं वो फिर मले पाड़ गई बार और माले मूंग लगा दिया और जो पुराना जैविक है उसमें क्या क्या है उसमें चना था गेहूं था और पौना एकड़ एक में बाग लगा दिया है एक एकड़ में अभी मतलब पंच बाग लगाने की तैयारी चल रही है उसकी मार्किंग कर दी और मतलब खड़े खोद लाग रहा हूँ पंद्रह दिन में लगभग सारे पौधे लगाने का अंदाजा है की लग जाऊंगी ये जो चालीस मन गेहूँ हुई है हाँ तो ये उस पुराने वाले में पुराने वाले में पहले पहले क्या फसल थी उसे पहले उसमें नया तो खेत लिया न उसकी बाढ़ बूढ़ कर था और एक खेत में अपन मकान बनाया कई दिन उड़े मिस्त्री ने भी माल उसकी कोई संभाल नहीं कर पाया वो दशेक मनोई थी आधा किला में था जी उस मैं दस मन तो मेथी होगी एक पाड़ के मैंने मेथी पक दी थी और 11 कुंटल साढ़े ग्यारह गुड़ आया उसमें किलो आधा किले में काम बड़ा मुश्किल है पर जितने अग में आब्ब दे जाओगे उतना आसान आंदा जाओगा सच सच शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल काम है जी में करते क्या क्या, -क्या हो, खेत में डालते क्या क्या हर पानी के साथ कोशिश करूँ जी कई बार मिस हो जाए जीवामृत देने की हर पानी के साथ नहीं दे पांधे कई बार बनाया नहीं पांधा कई बार देने का टेम नहीं लगता जरा इतनी सारे काम कर अभी कोई ना कोई मजबूरी रह गया है मतलब बाहर भीतर के भी कई काम हो जाए हैं गेहूँ मैं दो बार मैंने गंजी अमृत डाले ऊपर नीचे तो डाल नहीं पाया था पानी देने तो पहले एक एक दे डेढ़ डेढ़ कुंटल बगा के ने और माले जुगर पानी दे दिया गंजी अमृत भी मतलब इस साल तक मैंने डालना शुरू कराया अच्छे रिजल्ट हैं ऊपर भी गेहूँ मैं जी, गे जी तीन पानी दिए होंगे मेरे ख्याल से पहला पानी दिया था जी मैंने 50 से ऊपर मेरे ख्याल में पिचपन दिन के आसपास दिया हुआ 50 दिन हाँ पिचपन दिन के आसपास दो दिन एक दिन कम ज्यादा उसका पिचपन दिन तक हाँ जी फुहारत दिया था बीमारी का क्या करते हो? बीमारी के लिए असल तो आंधी नहीं तो मैंने जीवामृत का स्प्रे शुरू कर दिया लगभग हफ्ते में दस दिन में स्प्रे कर दू मैं जित भी मतलब है या है उसमें बीमारी उसमें आंधी ही नहीं हो अगर आप हफ्ते दस दिन में जीवामृत का स्प्रे पाँच सात दस परसेंट का तो उसमें दे कोई कोई आ गया है छोटी मोटी तो वो अपने आप खत्म हो जाए मैं ज्यादा वो भी नहीं कर रहा दा। आपके गांव में जो केमिकल की पैदावार है आप जैसी जमीन में <coughs> आप उसके मुकाबले में कहाँ खड़े हो? देखो पैदावार की अगर हम उत्पादन के हिसाब से देखा तो अभी मैं उनसे कम हूँ बिक्री वाला हिसाब में देखा तो शायद उनका मैं बराबर हूँ आज पैदावार के हिसाब से कितने कम हुँ? पैदावार एवरेज, जो आपके में, एवरेज में तो जी बराबर है मतलब जो ज्यादा भी लेकर दिया है ना जो एवरेज तो मेरा गांव गाँव मंडी गेहूँ की गेहूं की, की आई होगी मेरे इलाके के हिसाब से देखते हुए बीस हाँ, तो की सरसों की आई होगी बीस मण की मेरी भी आ गई पर तीस मणकी भी लेकर ले तो मतलब जो थोड़ी मैंने थोड़ी वो करे है ना गेहूँ पचपन पचपन पचपन मणती भी लेकर मण भी लेकर मन करेगा किलावरेज तो चालीस मण की गेहूँ जी मेरे इलाके में क्योंकि जो पच पच सात सत किले बोरे सारे हम 40 मिनट लेकिन मेरी टाइम पर होंगी तो मेरी भी मन लगा है पच्चीस तीस मिनट कम नहीं होती वो मतलब लेट ज्यादा होगी लेट सरसम का लेट होने की वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है सरसम में बहुत ज्यादा सरसों पर ज्यादा पड़ा है जी डॉक्टर साहब हाँ। अच्छा संतोष जी का अब क्या रुख है जैविक खेती के बारे में नहीं नहीं ना ना है ना, क्या? जी। ना ना ना ना जी तो कर... न्यू नहीं करना न्यू नहीं करना ई करना, करना। भी मैं काफी बात हो गया है पर मे बहुत सुधार हो गया जी बहुत सुधार हो गया हां जी सही तो नहीं पक्का है जी सही तो पक्का है जी दिन एक दंग केमिकल उस दिन तो फिर से हो या बहुत बहुत ज्यादा समय नहीं लगा मनीषा भी लाग है बहुत कम समय में केमिकल से ऊपर तो जरूर चले जावा देखो टाइम लगा हमारा खेत है ना हमारे पिताजी सं में मैं एम ए करी थी उन्हें और नौकरी छोड़ के खेती पर आ गए थे वो एग्रीकल्चर तो डिपार्टमेंट आया फंस गए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं गारंटी तो नहीं देता पर मेरा गांव में सबसे ज्यादा प्रयोग मेरे ख्याल में उन्हें ने करा तो मैं मान लू हूँ अपने खेत का भी थोड़ा ज़्यादा भट्ठा बैठ गया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग करा हर चीज़ डाले कर दे जिंक भी पोटाश भी उस टाइम तो पोटाश ने जाया ही नहीं करता को मेरा गाँव में क्यों है वो जब भी डाल हर कोई भी मतलब बेरा लाग जाना नई चीज़ आई हो उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ब्रिड बाडी हमारे पिताजी ने शुरू करी थी गांव में तो मेरा खेत का भी मैं मान थोड़ा ज्यादा वो हो रहा था तो थोड़ा टाइम लग गया होगा काफी हद तक मेरा खेत में सुधार में मानू आने वाले कुछ समय में केमिकल से ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद है जो खेत इस बार आपने जैविक में शुरू कराया है हाँ� उसमें आपको कब लगता है कि कितने दिन क्या मिंगल के देखो एक साल और मैं मानू हूँ थोड़ा बहुत कम रेस का है मेरा पहले भी मन लिया उस टाइम भी यह थी कि भाई दो साल हम कम में मालिक कम चलावांगे एक आधी बार ही खाद ज्यादा लगावाएंगे और एक आधी चाहे हमने इसी चीज़ बोवाएंगे जो खेत ने ताकत और बना हमने पैदावार चाहे ना देवाए दो साल ते थोड़ी ही लगभग बराबर या थोड़ी ही नीचा रहेगी दो साल के बाद वो खेत भी नीचे नहीं रहोग ऐसा मेरा अनुमान है छह साल के लिए लिया हूँ पहले से हाँ जी खेत का देखो मैं पशुओं को जो खिलाता हूँ वो तो घर पर ले जाना ही ले जाना पड़ा है बाकी खेत से बाहर कुछ भी नहीं जान देना कुछ भी चाहे मैं एक जगह इकट्ठा करके करना पड़े और चाहे खेत का महे उड़ाई में लाना इस बात पे कोई मैंने नोट नहीं करना है तो उसने काफी बैठे मतलब काफी किसानों ने मेरा खेत देखा होगा मेरे गेहूं का किले में एक पेडा भी मैंने मतलब जो भी गया देख मनुष्ती कई बार तू टो की देखे इस किला में एक पेडा भी बर्ची का नहीं था मेरे ख्याल में पांच सात किसान तो देख के आए होंगे उन्हें टोया भी होगा एक पेडा भी बट्ठी का नहीं था मंडूसी कई जगह मंडूसी कह उसने मारा भट्ठी का है ये बर्ठी वाली दवाई है ना ये, ये बर्ठी जो है ना बर्ठी वाली दवाई तो दम है जिन किसानों ने दो दो सप्रे मारे हैं ना अब की बार उसका भी बर्ठी थी और अगला साल देख लियो आप दोगुनी दमेगी मन्ना दो हजार में मारा था आखिरी स्प्रे जब यह खेती छोड़ तो मने इसका बेरा नहीं था कि यह मतलब ये भी नुकसानदायक है कि खरपतवार नासी जो हैं मने उस साल मारा था उसके साथ बाद पता चल गया उस साल से मने वो भी छोड़ दिया आज मेरे खेत में एक भी पेडा क्यों नहीं उगता की नहर का पानी आवा है ना सारा थोड़ा बहुत एक आधी लठी थी एक आधा पेडा है उसका पानी पूणी कोई भी धंधा पर उस किले में एक भी पेडा नहीं था एक भी उसमें मैंने नहर का एक भी पानी नहीं दिया खरपतवार ऑटोमेटिक खत्म हो गया जी हाँ जी जा जा जा हो जाएगा जी आपका ऑटोमेटिक आप चिंता ना करो, लगे जो लागे रहा होगा ना उसके सारे काम होंगे जो बात जाएगा उसका कुछ नहीं होगा सच्चाई है यार मैं दो-चार दिन पहले पहले या हफ्ता इनके गांव में जा रहा था इनके खेत पर नहीं गया किसी और के खेत पे गया था वहाँ कोई और आ गया था मैंने ऊँ उससे पूछा मैं सुना फूल कुमार भी बोला का तो फूल कुमार का बढ़िया है जी मगर फिर तू कब शुरू करेगा बोला तो एक आधा साल और देख लिया फूल कुमार का फिर तो मतलब जो विरोध थे जो विरोध करते थे वो भी अब कह रहे हैं कि ईब का तो जी बढ़िया था उसका हाँ जी 2010 से पहले का और कोई 2010 में जिसने शुरू करी हो प्रकाश दो सौ अपना परिचय जी देओ जी पहले तो ना बोल। बोल। नाम तो तो नाम बता बता बता सुशीला सुशीला से बीमारी बीमारी आया कर हुआ कराई ऐसी टाइम पास है कोई तो नहीं गिरती टाइम अच्छा पास हो है और और के तो पर को, और, को और, और बताओ और बताओ थोड़ा भी बताओ थोड़ा भी पैदावार किसी एक हो है पैदावार किसी एक ना जी आप बताओ बताओ पैदावार भी जाए बढ़िया काम काम कर हैं इनका बेटा राहुल जो स्कूल में में पढ़ता है और ये दोनों, ये दोनों तीनों उस खेत करते हाँ जी सभी साथियों राम राम मेरा नाम राम किशन गाँव का रहने वाला हूँ चार एकड़ का छोटा सा किसान हूँ ठीक है भाई ठीक है चार एकड़ का छोटा सा किसान हूँ और 2010 से जैविक खेती करता हूँ सन 2010 में रेवाड़ी खोरी सेंटर में प्रोग्राम था सुभाष शर्मा जी का वो सबसे पहले अटेंड किया था मैंने उसके बाद से ही कैमिकल छोड़ के और जैविक में आ गया पहले मैंने ढाई एकड़ से शुरू की थी उसके बाद मैंने पूरे खेत में शुरू कर दी अब मैंने दस एकड़ में शुरू कर रखी है साढ़े चार एकड़ का खेत ठेके पर लिया है तीन साल हो गए उसको अब चौथा लग गया उसको और इस बार साढ़े सात एकड़ मेरे अंकल जी की है वो भी ले ली है मैंने पैदावार की ऐसे है जी पहले साल कम पैदावार आई परिवार वालों ने बताए दिया आपको कि हमारा झगड़ा खूब रहा कि बच्चे भूखे मर जाएंगे हम क्या खाएंगे पैदावार कम होने की वजह से यह सब कर्ण होया लेकिन अब धीरे धीरे पैदावार बढ़ी है मैं ये नहीं कहता पैदावार पूरी बढ़ गई किसी साल पैदावार अच्छी भी आती है किसी खेत में और अब भी हड़के रह जाती है 50 मिनट तक पैदावार आ चुकी है अपनी गेहूँ की और बीस मिनट तक आज भी है यह नहीं करता कि आज पूरी खेती पचास मिनट है मैंने कपास भी ली है 10 क्विंटल कपास एकड़ की आई है अपनी सरसों लगाए मैंने इस बार तीन साल बाद ढाई एकड़ में सरसों थी सवा एकड़ में काली सरसों थी सवा एक्कड़ में पीली सरसों थी पीली सरसों की पैदवार सवाइकड़ की है छब्बीस मण और पीले की छब्बीस मण और काले की सत्ताईस मण सवा एक्ड़ की जिसमें दो फुआरे का पानी है अपने पास आधा एकड़ पीली सरसों में पानी लगाया था एक एक पानी लगाया था बाकी वो बरानी है सारी कोई पानी नहीं लगाया खाली पड़ेवा पड़ेवा किया था कोई उसमें जीवामृत कोई घन जीवामृत किसी का प्रयोग नहीं किया जो कुदरत ने दिया वही लिया पीली सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़ा आ गया पड़ोसी बोले भाई क्या करेगा मगोबाई तो कुछ नहीं करना क्या मैं करेगा तो कुदरत करेगा पंद्रह दिन के बाद वो कीड़ा अपने आप खत्म होगा जी पत्ते तो खाए लेकिन बाकी और नुकसान नहीं किया पत्ते पत्ते सारे खा लिए फसल के फसल में पैदावार में कोई अंतर नहीं आया पैदावार बढ़िया आई कितनी हुई पीली सरसों? सवा एकड़ में छप्पी समय हाँ जी पीली सरसों पीली सरसों। और तो जी मैं ज़्यादा तो उसमें कुछ करता ही नहीं बस जीवामृत का प्रयोग करता हूँ हरी खाद का प्रयोग करता हूँ घन जीवामृत बजाई समय देता हूँ और इस बार तो बल्कि मैंने जीवामृत का प्रयोग भी बहुत ही कम किया है कत कम से कम कभी तो टाइम नहीं मिलता कभी बने तैयार ना पाऊ क्योंकि बनाया रहो वो भी रह जाए तो कम से तो कम प्रयोग कर पाया ना तो मैं पहले पानी के साथ हर पानी के साथ दिया करता इस बार नहीं दे पाया और पैदावार में कोई ख़ास अंतर नहीं आया पैदावार फिर भी ठीक आई सवाल ये सन 2010 में खोरी सेंटर में पहला प्रोग्राम देखा था जी मैंने सुभाष शर्मा जी का वहीं से शुरुआत की थी उसके बाद तो हर मीटिंग में आना जाना लगा रहता है सुभाष तो पालेकर जी का भी अटेंड किया मैंने इसमें यहाँ टीकल टीगल गौशाला में चार तो दिन तो का 2010 की मीटिंग हुई मीटिंग में अटेंड करके ये चले गए ना संपर्क किया न इन्होंने संपर्क किया हमें नहीं पता था कि उस मीटिंग से प्रेरित होके किसी ने शुरू किया 2011 में यहाँ हमने रोहतक में सुभाष पालेकर जी का एक दिन का प्रोग्राम करवाया था उसमें ये आए तब इन्होंने बताया कि जी मैंने तो उस दिन का शुरू कर दी मतलब हम जो कुदरती खेती अभियान की तरफ से हमने बस वो 2010 की मीटिंग करवाई और इनको सूचना मिल गई हमने दी किसी ने दी और ये पहुँच गए मीटिंग अटेंड करके चले गए 2011 नवंबर तक या सितंबर में मीटिंग थी सुभाष पालेकर की हमारा इनका कोई संपर्क नहीं हुआ हमें पता नहीं कि ये कर रहे हैं 2011 की सुभाष पालेकर की मीटिंग में ये दोबारा आए तब इन्होंने बताया कि मन तो जी उससे दिन से बंद कर इनका और बता दूं मातन हिल में एक ग्रुप है जिसका प्रमाणीकरण हुआ है वो हरियाणा का पहला ग्रुप था जिसका प्रमाणीकरण हुआ था ये उसके सदस्य है तो मार्केटिंग ही अपना गुड़गावा में और इधर उधर करते। और कोई जानकारी इनसे लेनी है वो बोल के गई थी मुश्किल से तो खड़ी हुई थी बोला था तब आपने सुना नहीं <laughs> ये जो यहाँ पे आके कह रहे हैं ये पहचान करवाने के लिए है बेसिकली और एक आइडिया देने के लिए कि कौन सा किसान कैसी फसल कर रहा है कहां का है बाकी विस्तार से जानकारी ये मीटिंग के सत्रों के बाद में आप इनसे आपस में बातचीत करके लोगे हां जी 2010 में शुरू करने वाला और कोई 450 450 में नमस्कार और नमस्कार किसान किसान मेरा नाम नरेश सिंह है गांव बुरावास जिला झज्जर से मैं 2009 से भी पहले गुरुकुल झज्जर से जुड़ा था तो वहाँ पे गुरुकुल झज्जर में गए तो जो उन्होंने सब्जी बना रखी थी उसके बारे में मैंने पूछ लिया कि भाई स्वादिष्ट सब्जी है किस चीज से बनी है कहाँ से लेके आते हो तो उन्होंने कहा जी गुरुकुल में ही पालक वगैरह गाजर और ये आलू बोते हैं और उसी का सब्जी है ये माँ जी इसमें और के डाल बोला भाई गाय का गा, गोबर अर गमूत्र और कुछ ना डालते तो उसके बाद जी मैं घर पर आया गाय भी थी घर पे भैंस भी थी तो पाँच एकड़ ज़मीन थी उसमें से मैंने ढाई एकड़ को चुना जिसमें पूरी तरह से जैविक शुरू कर दी थी और उस दिन के बाद मैंने रासायनिक बाजार से लेना खाद भी बीज भी बंद कर दिया था पड़ोस के किसानों से बीज लेता था उसको उपचार का मेरे को पता नहीं था सीधा लगा देता था तो पड़ोस से शर्शों बो के ले बोई और उसमें एक एकड़ -एक में मेरे को दो बोरी शर्शों हुई घरवाले बड़े परेशान हुए अगली बार अगली जो फसल थी वो गुवार और बाजरे की थी उसमें मैंने गुवार के साथ बाजरा भी छिड़क दिया उसमें सात क्विंटल बाजरा होया और छः क्विंटल गुवार होया तो घरवालों को थोड़ी शांति रहेगी एक एकड़ एक की बता रहा हूँ जो सात सात फिर जी अगली फसल मैंने गेहूं की बोई तो उसमें बीसमण गेहूँ हुआ तीन सौ बीज घर का था पानी भी मैंने तीन लगाए थे फिर इस तरह से मैं अपना सुधार करता गया मैंने पिछले साल से पिछले साल कंप्यूटर की गोडी लगवाई किले को एक कराया तो उसमें मेरे को पिछली बार गेहूं साढ़े आठ क्विंटल उसी खेत में जिसमें दो बोरी सरसों की हुई थी तो साढ़े आठ क्विंटल हुए तो बिक्री की प्रॉब्लम थी कि उसी भाव में मैं बेचूँ तो मेरी बचत तो आनी दूर घर वाले परेशान रहते थे कि खेती कर रहा है औरों को इतना नाज हो रहा है तेरा कुछ भी नहीं हो रहा माँ तुम जहर से बचे हो रहे गए यही काफ़ी है जब से मैंने शुरू किया मेरी माता और पूरा परिवार किसी को जुकाम तक नहीं हुआ मैंने योग से कर रखा है इसके बावजूद मैं इससे जुड़ा रहा पिछली बार से पिछली बार भीम सिंह जी के साथ मिला मेरे को और तक मीटिंगों में आने का मौका मिला तो अब मैंने अच्छे से शुरुआत करने के लिए पिछली अब जो ये फसल थी इसमें गेहूँ के साथ सौंप का भी छिड़काव कर दिया पहले पानी में तो अब की बार गेहूँ पंद्रह क्विंटल गेहूँ है मेरे एक एकड़ में और उस सौंप को जब कीड़े का टाइम आया तो सभी के गेहूं में कीड़ा था और उस सूप को कीड़ा खा गया सूप तो हुई नहीं लेकिन गेहूं इतना हो जा है 306 देसी बीज 15 क्विंटल अब की बार भाई के सहयोग से और किसानों के सहयोग से सारा गेहूं मेरा बिक गया एक क्विंटल रह रहा है और उसकी भी डिमांड आ रखी है एक एकड़ एक एक एक में सरसों का अब डेढ़ एकड़ में सरसों थी उसमें छः बोरी तो सरसों की हुई है और एक आधा किला था उसमें चार कट्टे हुए हैं और उनकी जो अवशेष जो बचता है तूड़ी जो बोलते हैं गेहूँ सरसों की वो खेत के अंदर इकट्ठी कर रखी है अब अगली फसल बरसात होने पर लगाऊंगा तो उसके अंदर मल्चिंग करूँगा उसकी क्योंकि अब की बार मैंने जो गेहूँ यह इतना निकला है उसमें खरपतवार थी जिसको मेथा बोलते हैं इसकी हम दो महीने माँ बेटा लगातार उसमें हाथों से निकालते रहे और उसकी मल्चिंग करते रहे वो इकट्ठा करके कहीं नहीं डाला जहाँ से उखाड़ा वहीं डाल दिया और जो बच गया था फिर वो फूटा था उसके अंदर अपने आप अवशेषों से कीड़ा लग गया और वो खरपतवार बिल्कुल खत्म हो गई लास्ट तक आते आते तो मेरा तो अनुभव यही है कि लोहे के चने तो चबाने पड़ेंगे लेकिन एक तो परिवार स्वस्थ रहेगा अब जो लोग ये कर रहे थे कि इसका तो बिकना तो है नहीं क्योंकि पिछली बार मेरा पाँच क्विंटल गेहूँ घर पर रह गया था उससे पिछली बार का बचा हुआ था क्योंकि पशु बेचने पड़ गए माताजी की हालत नहीं है इतनी और मेरे को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए तो वो तो चल ही रहा था इसके साथ साथ जब मैंने अब की बार गेहूँ सहयोग से बिग गए ग्रुप में और हम अभी कोसी में ट्रेनिंग लेकर आए थे टीचर ट्रेनिंग थी वो तो उन्होंने साठ परसेंट जो वहाँ पे बियासी लेड्स लेडीज एंड जेंट्स और भी और आदमी भी सभी गए हुए थे साठ परसेंट लोगों को प्रमाणीकृत जो टीचर का प्रमाण पत्र है वो दिया था उनमें झज्जर जिले से हम तीन भाई गए थे भीम सिंह डागर जी जगपाल फोगाट जी और मैं तो हम तीनों ने वो सतर पार किया और हमें वो सर्टिफिकेट दिया गया कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो इससे मुझे एक तो ये फ़ायदा मिला और एक मैं जब भी किसी किसान भाई से मिलता हूँ ज़्यादातर जो जे खेती कर रहे हैं वो एक तो नशा मुक्त हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो भी मुझे अच्छी भी लगती हैं और वो सच भी लगभग बोलते हैं कोई एक आध को तो मैं कह नहीं सकता बाकी मुझे जो महसूस हो रहा है कि सभी सच बोलते हैं इसी के साथ धन्यवाद ओम हाँ जी तीन सौ छः का बीजी मैंने डाला था चालीस मिनट न चालीस किलो चारीज था। ये, ये जो ग्रुप का रेट था चार हजार तीन सौ का चार हजार तीन सौ रुपये कुंटल हाँ अं जी दो हजार दस से कोई और खेती करने वाला दो हजार दस से चौानवे सोलह जीरो पचानवे तिरानवे निश्चित नमस्कार जी मेरा नाम बंसिलाल गांव चिड़ीशे से हूँ डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग करवाई थी लखन मादराय के अंदर सुभाष पालेकर जी तीन दिन के लिए माता तो जी पूरा बोल दूंगा निश्चय बात ना करो तो डॉक्टर साहब ने लखनबाद राय के अंदर ट्रेनिंग करवाई थी और नारायण सिंह भी वहीं थे उस टाइम पर मेरे खेत के लिए मैं तीन एकड़ खेत है उसके लिए मेरे पास दस कट्टे पड़े थे यूरिया के दिन मने उस दिन से हमने त्याग कर दिया था उस के बाद आज तक मैंने डाला ना डालूँ कुछ समस्या राज भी हैं समस्या ज़्यादा है, है। पदवारी तो लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी समस्या ज़्यादा है एक तो पहले तो परिवार ही है फिर थोड़े पड़ोसी भी हैं फिर हमारा थोड़े डंगर भी ज़्यादा हैं वो खा हैं कोई सी बात नहीं आदमी काम करना चाहो तो काम पूरा हो शिक है इप की बार थोड़ा बराबर लेवल आया है प्रकृति की मारते भी बचे और डगर भी थोड़ा रहा कदले पड़जा कद डर खा जा डॉक्टर साहब देखा देखा होने बाकी कोशिश करा तो शक बात नहीं है दू बिया सौदा है कैमिकल आमे खाओ आप खेत में चालो मेरा साथ में एक घिया ला रखी है ला रखी है शाम को स्प्रे सुबह तोड़ा सुबह स्प्रे शाम को तोड़ा मैं एक स्प्रे निकल रहा और उससे अच्छी घिया मेरी उसकी जड़न लाग रही मेरी हरी ओण लाग रही है और तो रोजाना पानी देर में चार दिन में दो मैंने साज नाली हम प्राण बेचा रखी है पैदावार थोड़ी स्टार्टिंग में तो कमाई मारा जुगर मारे, मारे हूँ वहां पर खेत में कोई नहीं बिल्कुल सुन्ना है चाहे उसमें लोग आँडो चाहे को डांगर यह समस्या हमारा ज्यादा है बाकी और पैदावार कम नहीं हो सकती अगर कर तो खबात तो इसमें करनी पड़ेगी बिल्कुल खबात नहीं करोगे तो इसमें कुछ नहीं होगा या तो सैनिक पर बिहार दे दिया कट्टर भगा अपना आ जाता खेलेगा अपना खुद खेत मरो, खुद खबात करो पैदावार बिल्कुल पूरी आओगी इसमें कोई शक मेरा तो यही कहना है जी बाकी पैदावार ऐसी हो सवा किलो के अंदर जिसमें बरसम भी थी एक अर्ध किले के अंदर भी अस्सी दिन में पानी आया था एक पानी हाँ बाकी जो पौना किला था उसमें ब्रश्रम भी थी उसमें दो पानी आए थे उसमें तो 27 मन तीन निकले और बाकी जो जिसमें घिया लगा रहे हुए हैं उसमें तीन भी गया अठारह मण निकले और बाकी एक किला था उसमें पानी आया ही नहीं उसमें सोलह मन निकले बाकी यह पैदावार है पानी की है पूछे कुन्ना दे रहे मतलब एक्सपेरिमेंट यार पानी है ही नहीं तो पानी नहीं वहां पर करने के लिए लेकिन एक बारिश हो जाएगी ना तो वहाँ पर फिर नवम्बर तक पानी पानी हो जाएगा नहीं वो बात सोच ठीक आप अलग या चीज खेत से तीन जगह खेत है मेरा एक जगह नहीं इकट्ठा नहीं तीन जगह है साढ़े के लिए हम दो भाई हाँ तीन जगह खेत से है सबसे बड़ी समस्या यह है जो कि लगा रहा है पंद्रह फुट ऊंचा हो रहा है उड़े पानी की समस्या इन ऊपर टुब लग रहा है तो ये है जी जी दो हजार मेरा सब को नमस्ते, मेरा नमस्ते नाम नीलम मारिया है गांव ब्लॉक मातन हिल जिला झज्जर परवीन जी मेरे हसबेंड है और हम दो से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हमने दो में ऑर्गेनिक खेती शुरू की सबसे पहले मेरे हसबैंड ने आचार्य देववर्त जी का सासरोली में कोई स्पीच सुना था तो वो बोलेगा राके कि ऑर्गेनिक खेती होती है हमारे पशुओं से ही तो हम भी ऑर्गेनिक क्यों ना करें तो मैंने कहा चलो ठीक है हम ऑर्गेनिक कर लेते हैं उस टाइम में पढ़ाई कर रही थी एम ए कर रही थी फिर भी जैसे ही माँ बाप हमारे कर रहे थे खेती तो एकदम से उन्होंने पूरा अपना दस एकड़ है दस में ऑर्गेनिक शुरू कर दी तो जैसे ही हमारी पैदावार एकदम से घट गई तो पिताजी भी बोले भाई ये क्या शुरू कर दिया तुमने अब तक तो खेत में काम ही नहीं किया और किया तो ऐसा किया तो विरोध हुआ तो उन्होंने पाँच एकड़ को चुना कि पाँच एकड़ में तो मैं जरूर करूंगा तो एक साल फिर पाँच एकड़ में किया फिर हमने सन दो ग्यारह से अपने पूरे दस एकड़ में शुरू कर दिया पिताजी बोले चलो ठीक है आपने करना है जो करना है सो सही है तो एक तो हमारे जो पड़ोस में भी बीमारियाँ थीं उनको देख के और बार बार यहाँ रो तक डॉक्टर जी की जो मीटिंग होती थी उनमें भी वो आते थे तो वो इतनी इम्प्रेस हो गए कि पूरा परिवार भी विरोध करता था हालांकि शुरू में मैंने भी विरोध किया क्योंकि पैदावार भी घट गई और जैसे गांव में हमें मुफ्त में उपाधि मिली कि पढ़े लिखे पागल हैं दोनों पढ़े लिखे होकर भी ऐसी खेती कर रहे हैं कि खेत में अनाज कम है और जो खरपतवार है ज़्यादा हो रही है तो औरतें जो हैं हमारा खेत ऐसी जगह है कि उसके चारों तरफ से सड़क हैं कि गाँव की औरतें आना जाना लगा रहता तो वो बोलती थी भई तुम ये क्या कर रही हो तुम तो कहो कि इसमें खात डाल दें तो हमारा झगड़ा इसलिए भी होता था और फिर बाद में मैंने औरतों से भी अपना सुझाव रखा कि जो ज़्यादा कमाई करते हैं वो से हमको पी के निकाल देते हैं भई हमारे नशा मुक्त हैं चाय नहीं पीते शराब नहीं पीते सिर्फ खाना खाते हैं और वो भी अच्छा खाएँगे हम एक वक्त खाएँगे दो की बजाय लेकिन हम ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे तो हम उस पर टीके रहे और हमारी पैदावार जो है तीन साल बहुत ही कम हुई तीन साल के बाद हमने पूरा अपना ये सिस्टम भी समझा कि किस तरह से ऑर्गेनिक में कैसे हमारी खाद दें कैसे गाय गोमूत्र से बनाएं कैसे जीवामृत बनाएं घनामृत बनाएँ बार बार हमने ये ट्रेनिंग ली और हम आज अपने खेत में हरी खाद के लिए आज भी हमने सरसों की कटाई के बाद मूँग बिजाई किया हुआ तो हमारा मूँग इतना सा है और बिल्कुल स्वस्थ है कोई बीमारी भी नहीं है उसके अंदर हमने जैसे तिल है सन है ये मतलब कई चीज़ें मिलाकर मिक्स बो रखे हैं वो खाद के लिए हरी खाद के जैसे सरसों की तूड़ी थी वो भी हमने खेत में ही उसको छिड़क दिया ताकि वो खाद बन जाए और हमारा 306 गेहूं था वो साढ़े आठ क्विंटल की आई है एक एकड़ की ओस्ते बाकी एक था जेपी एक तो उसमें जो है खरपतवार ज़्यादा थी हमने निकाला भी लेकिन हमारे पता नहीं क्यों ये खरपतवार जो है बहुत ही ज़्यादा होती है बार बार हम उसको निकालते भी हैं या तो वो पशुओं को खिलाते हैं तो गोबर से दोबारा मिलती है पता नहीं क्या कारण है खरपतवार की समस्या हमारे सामने बहुत ज़्यादा है न कि बिक्री की बिक्री भी जैसे हमारा ये समूह है भीम सिंह जी हमारे समूह के प्रधान हैं तो हम सब अपना सामान जो है मार्केट में हर संडे सचरडे को गुड़गांव दिल्ली जैसे भी पेरेंट्स मीटिंग होती है दिल्ली से भी तो हम इस तरह से अपनी मार्केटिंग भी कर लेते हैं बल्कि जो ये खरपतवार वाली समस्या है ये हमारे सामने ज़्यादा है तो मैं आज ये सीखने आई हूँ कि ऑटोमेटिक जो बता रहे थे कि ऑटोमेटिक ही कदम हो गई तो वो हमारी तरफ भी भेजिएगा कैसे बनाते हो वो बताइए। शुरू में तो जी ऐसे ही कुर्डी डाल दिया करते थे हम फिर जैसे सीखने के बाद उसको छांव में डालते हैं और वो बन नहीं जैसे दीवार को एक एक ईंट का मतलब खाली छोड़ के वो बना तो रखा है हाँ तो वो बना के अब उसके अंदर डालते हैं और ऊपर से उसको जो खरपतवार होती है हरी जैसे बारिश के टाइम में तो उससे ढक भी देते हैं और एक दो बार उसमें तेल और बेसन वगैरह डाल के उसको काट के वो मिला के भी किया तो अब तो हम कुर्डी को अच्छे से तैयार करते हैं पहले वैसे डालते तो थे उठाते तो हो तो गरम होती है ठंडी होती।, होती है जी अब तो बिल्कुल अब तो, तो जी दो साल हो गए तो ना अब की बार कम थी जी कम हाँ अब कम है नहीं जी अब कम है वैसे एक एग्जाम्पल है खरपतवार की समस्या जैसे ही कम हो जाए जब तक हमारी पूरी गर्म है जब हम डाल रहे हैं और पूरी गर्म है तो वो गोबर जब खेत में जाएगा तो खरपतवार ज्यादा होगा जब गोभी की खाद सही तरीके से तैयार हो जाएगी मतलब ठंडी गोभी जाएगी तो खरपतवार कम होग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ चना नहीं होता जी बिल्कुल भी हमारे एरिए में चना नहीं होता लेकिन हमने पिछले साल आधा एकड़ में चना बोया तो हमारा तीन क्विंटल चना हुआ आधा एकड़ में तो अब की बार हमने ढाई एकड़ में बोया तो ढाई एकड़ में भी हमारा नौ क्विंटल चना हुआ है तो मतलब पड़ोसी भी और सब ये हैरान है कि चना कैसे हो गया तो ये ऑर्गेनिक से जो है हमारी खेत की उर्वराशक्ति बढ़ी है पीछे वाली जो आई है उसकी वजह से वह जी धन्यवाद हाँ जी दो से पहले वाले 2011 में जिन्होंने शुरू की जैविक खेती सोशल लगा दो पहले। में लगा प्रें चुन्नी, चुन्नी में, में, जी। बताओ नाम का। मेरा नाम शिला है नमस्कार शुभकोष मेरा नाम शिला है मैं गांव से लंगा सेद बोलते बाप सभी <laughs> <laughs> किसान भाइयों को राम राम किसान महिलाओं को नमस्ते मेरा नाम भीम सिंह डागर गांव से लंगा ब्लॉक मातने जिला झज्जर का रहने वाला अक्टूबर दो हजार ग्यारह फोन नंबर दो सौ नाम तो बेटे का नाम ये मेरा छोटा बेटा है पितम्बर अभी दसवीं क्लास इसने पास की है और आज ये छुट्टी मिली इसको तो शिकायत आने का मन प्रणेश का तो मेरी जो दो हज़ार 2011 को दिन में साढ़े तीन बजे संकल्प लिया था राजेंद्र चौधरी के सानिध्य में एक मीटिंग थी छोटी मीटिंग थी तीन साढ़े तीन घंटे की सुभाष पाले करती थी। में। तो उन्होंने बताया कि हम इतना गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं और ताऊ राजवास से वो दुर्भाग्यवश उनकी जैविक खेती छोड़नी पड़गी परिवार की वजह से हम दो किसान आए थे उस मीटिंग में हमने दोनों ने संकल्प लिया था कि आज के बाद कोई केमिकल नहीं डालेंगे तो उसी दिन हमने छोड़ दिया मैंने 12 एकड़ में किन्नु मौसमी का बगीचा लगाया था उससे पहले केमिकल डालते थे उस दिन के बाद में अपना जैविक शुरू किया बहुत ऊंचाइयों तक हम गए हैं जैसे अभी दूसरे किसान साथी बता रहे थे कि भाई परिवार में बीमारियाँ ख़त्म हो गई वो परिस्थितियाँ हमारे साथ भी हैं परिवार की बीमारियाँ ठीक हो गई और अच्छा मुनाफा भी आने लग गया लेकिन अब परिस्थितियाँ उल्टी हो गई अब हम दोनों बीमार भी रहने लगे बगीचा भी आधा खत्म हो गया सूख गया बाकी जो है उसकी भी हालात ठीक नहीं है उसके दो तीन कारण रहे हैं जैसे दूसरे किसान साथी बता रहे थे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे भाई किसान अपना बिक्री का भी काम करें ये मुख्य समस्या मेरे सामने है कि मैं अपने खेत को समय नहीं दे पा रहा बिक्री तो मैं अपनी भी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ दूसरे हमारे तो आठ किसानों का ग्रुप है ग्रुप के हमारे लगातार मतलब तो लगभग सारे बिक्री सीधे हम ग्राहक को करते हैं इसी साल मेरे को फरवरी से लेकर मार्च तक चार अवार्ड मिल गए हैं जिसमें नेशनल लेवल का अवार्ड है हरियाणा का अवार्ड है और बहुत सारा मान सम्मान मिलता है लेकिन मेरे लिए मैं अपने आप में एक दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने खेत को समय नहीं दे पा रहा और ये कड़वी सच्चाई है कोई किसान भाई का चार चार हाथ नहीं है सबका दो दो हाथ हैं जैविक खेती के को वो पार लगाएगा केमिकल के बराबर वो पैदावार लेगा जो तीन दिन अपने खेत में काम करेगा अगर तीन में से एक दिन भी वो बिक्री के लिए गुड़गांव जाएगा दिल्ली जाएगा रोहतक आएगा तो उसकी पैदावार प्रभावित होना स्वाभाविक ये कड़वी सच्चाई है अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं मेरा हफ्ते में सात दिन होते हैं सात दिन में एक दिन हम मार्केट लगाते हैं दो दिन को मीटिंग हो जाती है अभी भी यहाँ बैठे बैठे दो फोन आ लिए गुड़गा से भाई साहब एक मीटिंग करनी थी हमारे सोसाइटी में मार्केट लगानी है तो दोनों काम किसान के बस के नहीं हैं मेरी आप सब से विनती है डॉक्टर साहब से विनती है कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए किसान तो खेत में काम करे और बिक्री कोई दूसरा करे भले ही किसान ग्रुप करे या ग्रुप लीडर करे या कोई भी किसान करे नहीं तो एक दिन ना एक दिन ये परेशानी जो मेरे सामने आगी ना ये दूसरे किसानों के सामने भी आएगी ये कड़वी सच्चाई है अब परिवार ने पहले पूरा साथ दिया गांव में आस में पड़ोस में पूरा साथ मिला हर महीने में दो तीन फैमिली दिल्ली गुड़गांव से हमारे खेतों का विजिट करने आते हैं लेकिन खेत में क्या दिखाई देता है अब खरपतवार मैंने पीछे छः एकड़ का बाग उखड़ा था उसमें तीन एकड़ में गेहूं बोए थे ये वेद भाई साहब हैं कोलपुर से ये मेरे गेहूं को देखने आए तो मैंने सोलह नवंबर को गेहूं बोया था और ये जिस दिन मेरे खेत को देखने आए उसी दिन मैं गेहूं को संभालने का अधिन इनके साथ यानी कि खेत में भी रहते हुए टाइम नहीं दे सकता गेहूँ को संभालने का इतना बिजी रहता हूँ मैं तो इन्होंने आके बताया भाई आपके गेहूँ से तो मेरा गेहूँ बहुत अच्छा है मखा भाई साहब आपने क्या क्या किया तो इनके बेटे सत साथ थे जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने बताया जी हमने खट्टी लस्सी का स्प्रे किया है वेस्ट कंपोजर का स्प्रे किया महा भाई मैं तो थारे साथ आ जाए हूं इन्ह ने देखने मन ना करे कुछ भी एक बार भी डर निकलवाया था फिर भी उसमें 30 मन प्रति एकड़ की पैदावार हुई है जी सात सौ ग्यारह वराइटी लगाई थी तो सारी तरह के अनुभव हैं जी बिक्री का अच्छा मार्केट हमारे को मिल है दिल्ली में गुड़गांव में हर जो कोई मेला लगता है राष्ट्रीय स्तर पे या हरियाणा स्तर पे वहाँ हमारे को बुलाया जाता है टाइम निकाल के हम जाते भी हैं लेकिन वो फिर एक झगड़े का कारण भी बन जाता है ऐसे भी किसान जा नहीं पाते एक किसान चला जाए उसका काम प्रभावित हो जाए तो ये मेरे को ये बात है अभी शीशे में सामने दिखाई दे रही है मेरा परिवार खड़ा आज झगड़ा फिर होने लग गया मेरे घर पर क्यों बगीचा था वो सूख गया और सूखने लग रहा है सब्जियों की भी इतनी पैदावार नहीं होती हमारी ज़मीन कमज़ोर है पानी है वो भी हमारे पास कम है तो अब ये फिर कहने लगे बच्चे भी कहने लगे बोला क्या खाएंगे तो ये समस्या है भाई जैविक खेती में वो किसान सफल करेगा तो तीन सौ दिन 24 घंटे समय देगा नहीं तो एक दिन ना एक दिन असफलता की काम ये सब किसान भाइयों की लिखी जाएगी तो एक कड़वे अनुभव के साथ बता रहा हूँ नमस्ते हाँ जी शारीरिक ये हुआ ना जी आखिर खेत में तो फसल कमजोर रहने लगी और चिंता होगी आगा अगस्त 2008 में बगीचा लगाया था 10 साल मेहनत करी जब उसका प्रॉफिट लेने का टाइम आया तो बगीचा सूखने लग गया अब पेड़ दोपहर में जाके देखा तो यूं पत्ते गिरे रहे हैं जी मैं तो खेत में जाता भी नहीं वसू आ जाते हैं आँखों में अब तो इतनी मेहनत करी थी बच्चों की तरह जैसे बच्चे वो दूध पिलाते हैं जैसे बूंद बूंद दूध पिला के बाघ को पाड़ा था टाइम नहीं दे पा टाइम की वजह से है ये सारी बातें तो दोनों काम किसान के बस का नहीं है बेचना भी और पैदा करना भी ये मेरे अनुभव थे वो आपके सामने रखे हैं नमस्ते जी सूखने के पहला कारण तो टाइम ना देना अभी डेढ़ महीना हो गया डीकम्पोज तो बनिया त्यार दरिया टैंक में वो खेत में स्प्रे करना देने का टाइम ना मिल रहा है पहला कारण तो यह मेरा टाइम नहीं दे पाता अगर खेत में टाइम दूँ तो उधर वाला काम रुक जाए है उधर वाला काम करूँ तो खेत का दूसरा हमारी ज़मीन कमज़ोर है जी रेतली जमीन है और नहरी पानी है नहीं अभी मैं और डॉक्टर उदय पान जी पंजाब में गए थे वहाँ किसानों के अनुभव लेने उन्होंने बताया हमारे को तो उन्होंने ये कड़वी सच्चाई बताई बोला भाई हमारे तो बाघ अगर किसी ने सूखाना होने तो एक ट्यूबवेल का पानी दे दें वो छः महीने साल भर में अपने आप सूख जाए और हमारे पास भाई नहरी पानी है नहीं किनू मौसमी का है जी और बेर का है तो नैमा टोल नहीं है जी आप तो तो तो। आप जैसे कह रहे हैं हैं। तो से कर रही सुधार सुधार तो जैविक खेती दो हजार ग्यारह में शुरू की थी दो हजार पंद्रह में हमारा पंजीकरण हो गया उससे पहले तो हम कहीं जाते नहीं थे बिक्री के लिए ठेके पर दे दिया बाघर वही लगे रहते थे दो हजार एक अक्टूबर दो हजार पंद्रह को जो हमें प्रमाणीकरण हुआ हमारा और वहीं पुषा मेले में गए थे वहीं से फिर बहुत सारे मिडल मैन मिल गए कस्टमर मिल गए बस अब उन्हीं के साथ धूल रहती है जी इसलिए समय नहीं दे पा रहा जो कल एक सत्र इसी चीज पे है विक्री वाली चीज कैसे संभाली जाए क्या किया जाए क्या रास्ता हो सकता है भीम सिंह जी ने समस्या रखी और किसानों की भी समस्या है हम कल इस चीज पे एक अलग से सत्र रखा हुआ है एक घंटे के लगभग का सत्र रखा हुआ है हाँ जी 2011 में शुरू करने वाले सारे भैन भ्रावी सताल जी मेरा अमरीक पिंड जोइया जी डिस्ट्रिक्ट मानसा रन वाला अठानवे सत्त सौ अठाई अठानवे सत्त सौ अठाई सत्तर चार सौ इक्कीस अमरीक सिंह जोइिया जिनी का उन्नी का निकलू मानसाई अमरीक जोइया पा दे हाँ जी मैं दो हज़ार ग्यारह तो शुरू की जैविक खेती आपदे तौर पर एकड़ तो शुरू की खेत बैठे न अखबार च आया गुरप्रीत लेख एक जैविक खेती बारे ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਰਾਸਤ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ 11 ਕਵਾਂਟਰ ਕਣਕ ਹੋਏ 3500 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਜੈਵਿਕ ਕਿਤਨੇ ਮੇ ਕਰਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਤੇ 5 ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ 5 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ये ग्यारह से इस साल आठवीं कणी थी हमने खेत में करते क्या क्या है पहले गुड़ जल अमृत पाता था जो जब कणक पीली पड़ जाती है थोड़ी पहले पाने के बाद वो हमारे देसी गऊ रखी हुई तीन राठी वो उनके मूत्र की स्प्रे करता हूं गुड़ जल अमृत पंजाब में एक ये गुड़ जल अमृत और वो जो पीछे छोटी छोटी दस रुपए वाली किताबें रखी हुई है उसमें आपको उनके फार्मूले मिल जाएंगे। वो जाएगी पिछले साल तो और ये बता रहे थे कि, बता रहे है कि जब जाती है, तो गौमूत्र का एक टोली में डेढ़ लीटर गौमूत्र डाल देते है बाकी पानी हाँ पंद्रह लीटर वाले में वो कहीं पर रिपीट भी कर देते हैं हफ्ते बाद जरूरत पड़े खट्टी लस्सी भी यूज करते हैं जी ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵਰਦਦੇ 15 ਹਣ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਤਾਂਬਾ ਲੋਹਾ ਜਸਤਪਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣਦਾ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਨੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਸੀ ਨੇ ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਜਸਤ ਡਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ 15 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੇ 2 ਲੀਟਰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਫਸਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਲੈਣੂ ਫਸਲ ਕਣਕ ਜੀ गेहूं ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕਣਕ ਉਹ गेहूं ਜੀ कुछ चावल भी लिया पिछली बार जी चावल इस बार नॉर्मा बोया जी मनवीर मन से भी लिया नॉन बिटी है जी मनवीर से भी लिया था राइडू से वो हमारा दोस्त मिलते रहते हैं जी दो किले पिछली बार कखड़ी बीजी थी जिसको फुट बोलते हैं तो किसी कंपनी कॉन्टैक्ट वाया था उन्होंने भी हज़ार रुपये क्विंटल सीड लिया था ऐतकिया में डेढ़ किला बीजा जी अच्छ अच्छा जो कखड़ी ट्रुट जाएगी फूट टूट जाएगी वो जो बाकी रहे वो बिचवा देंगे लगा बिचवा है उसकी बिक्री कैसे करते हो वो सीड सीड निकालते हैं ना जी लोगों को खिला देते हैं फ्री में अच्छा। वो सीड हमें दे जाते हैं किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में ये फ्रूट की खेती बीजों के लिए करते इस बार पच्चीस रुपया क्विंटल कांट्रैक्ट का हुआ है जी तो पंद्रह रुपया एकड़ दे जाता है ये अच्छी हो जाएगा इस बार वो नारा जी मूंगी लगी हुई है कुछ बकड़ी लगी हुई है बीमारी वगैरह के लिए क्या करते हैं बीमारी जो खरपतवार है वो तो मतलब पहले पानी पे हम साइकिल होते हैं पिये है वाले वो पहले कोर में कड़के में फेरते हैं फिर एक पानी लगा कर फैलते हैं गुल्ली डंडा तीन साल बाद होने ही हट जाता है वो जैव खेती चुल्ली डंडा एक पेड़ भी नहीं भरता तीन साल बाद गुल्ली डंडा इनके खेत से खत्म हो गया है दो बारी भीडर चलाते हैं जैसा बीडर वहाँ रखा भी हाँ। है एक और एक एक वो फोटो भी लगा बार तो कणक में पानी लगाने से पहले एक बारी पहला पानी लगा करके एक बारी बारी पानी पानी पहला पाने लगाने से पहले और एक बाद। बारी बारी। तीन पानी लगाते हैं जी एक पानी पैंतालीस दिन बाद एक जब बिचो दुद्धा पहन दाने शुरू हो जाए जब होली आ जाएगी होली के बाद पानी नहीं लगाएंगे तीन पानी लगाते हैं जब बारिश हो जाए तो ऊपर सर जाता है वैसे पानी हमारे को बहुत है की पैदावार कितनी हुई? दर मिनट पहली पहली बार, पहली बार लाया पिछली बार कपाल लाए थी पिछले पिछले भी समान हो गई किले कपास असं मतलब बुला के बड़े में बख को कोई रेट कम से पताली सौ रुपये का भाई हाँ जी वे ऐसे एक हो जी तीन लगे हुए ना वो एक पहीया लगे हुआ मगर खुरपा एक लगे हुआ जी ये वैसे डिजाइन में एक बीच में एक और पाइप लगना है इसके बीच में ये ऐसे होता है थोड़ा होता है थोड़ा खुला हो जाए एक लगा हुआ ना चलो अलग अलग किस्म अलग अलग किस्म के हैं धान तो अलग अलग लगाया है पिछले